ंगयसे यदा शस्तिद्रो वृद्ध प्रभा शिन्वेदा शिन्न नाश्तनेस्ति नो बृहस्पदा ओं शांति शांति शांति तो द्वितीय मुंडक का प्रथम अखंड चल रहा था पीछे के मुंडक में पराविद्या का बीज तो डाल दिया था उसी कोई यहाँ सिद्ध किया था अपना दूसरे में ये सारा जगत की उत्पत्ति का है तो यहाँ जो है बता रहे पराविद्या के द्वारा किसको अक्षर ब्रह्मा को जी तटस्थ लक्षण से लक्षण भी तटस्थ लक्षण तो हो जाएगा, तो, में आ जाएगा नहीं, तो उपलक्षित होता है हाँ। क्योंकि सृष्टि से होना ये तो ये मान्य भूतानी जायते ये न जाता विशिष्ट हो जाएगा उपलक्षित है अक्षर ब्रह्म की जैसे वहाँ अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा जी प्रतिज्ञा है शुद्ध ब्रह्म की है। बताते हैं सबल परन्तु शुद्ध ब्रह्म को आप निरूपण करें एक ही रास्ता है नीति नेति नीति नेत नीति सीधा एकाएक नहीं बता सकते हाँ वैसा अधिकारी हो अलग बात है इसलिए सूती क्या करती है श्रुति अत्यंत अनुकम्प करती तुरंत नीचे लाती उसको नीचे लाके वो भी तटस्थ लक्षण में बताएंगे उसके बाद थोड़ा आगे लेके जाएंगे स्वरूप लक्षण में ले उसके बाद अधिकारी तैयारी हो गया नहीं अध्यारोप पहले अध्यारोप करेंगे इसलिए हां अध्यारोप के द्वारा बता दिया उसी सत्य से सारे जगत उत्पत्ति होती करके माने हो गया ना हां वही ईश्वर <coughs> में भी तटस्थ लक्षण के द्वारा बताया ईश्वर का भी स्वरूप लक्षण से नहीं स्वरूप लक्षण तो सबका एक ही है सत्य में जाना मनो सबका इसलिए यहाँ तटस लक्षण से तो सारी जगत की ये उत्पत्ति बता दिया तो आगे जो बता रहे उस पर अक्षर को धीरे धीरे तो उसके लिए दूसरा मंत्र का थोड़ा भूमिका है तो दूसरा मंत्र में अग्नि के स्ल्लिंग के दृष्टांत देते हुए सारे ये जगत ब्रह्मा से ही उत्पत्ति ये बता दिया तो आगे देखें नाम रूपा बीज भूताद नाम और रूप नाम और रूप हो गए जगत माया और उसका बीज भूत यहाँ नाम और रूप से लीजिए कार्य ब्रह्मा नाम रूप शब्द है ना जी। ये कार्य ब्रह्मा हो गया नाम रूप से ओ, ओ, ओ, ओ, तो कार्य ब्रह्मा में आप दोनों ले सकते है हाँ व्याकृत तो चाहे तो समस्ट अपना स्तूल लेजिए अथवा सूक्ष्म तो स्तूल को लेकर वो विराट हो जाएंगे सूक्ष्म को लेकर हिरण्य <coughs> इसी को नाम रूप से संकेत तो उस नाम रूप, नाम रूप बीज उसका बीज हो भूतात् अव्या ईश्वर ईश्वर कारण बर्मा तो माया दोनों के। उससे माया तो हो नाम रूप बीज भूतात् अव्या उसका नाम है अव्याकृत है अव्याकृत है आग है, नाम जिसका ऐसा ईश्वर से और उससे स्विकार अपेक्षाया आगे आग स्वतो नाम हो गया ना? हाँ आग बोल बोलते नाम शब्द हाँ, आगे बोलते नाम ये सैतालीस फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन तो ऐसा मतलब नाम रूप का जो बीज भूत जो अव्याकृत है जिसका नाम और स्विकार अपेक्षा या देखिये उस अव्या के अपेक्षा मतलब देखिए नाम रूप हो गया कार्या उसकी अपेक्षा उसकी अपेक्षा उसका कारण है पर है ये बोल रहे स्विकार मतलब अव्याकृत विकार अपने कार्य से अपेक्षा शब्द से लेना लेनाकृत उसका विकार मतलब कार्य उस कार्य की अपेक्षा पराद, अक्षराद, परम तो पराद, अक्षराद, परम तो नाम रूप जो कार्य है उसका बीज बूत हो गया अव्याकृत संयक अक्षर दो तो अक्षर आ रहे आपके सामने यहाँ दो अक्षर है, दो अक्षर है। जैसे वहां गीता में है ना द्वाभिमो पुरुषो लोके सर्वाणि भूतानि मेव अस्थोक्षर उच्च गीता में है ना वहाँ जो अक्षर प्रयोग किया है माया के उत्तम पुरुष स्तन्य है वो, वो अक्षर ब्रह्म है यहाँ पर यहाँ पर दो अक्षर आ रहे हैं एक तो नाम रूपात्मक जगत अतः हिरण्यगर और उससे परे हो गए कौन उसका कारण है अव्याग्रत अक्षर और उससे भी परे है वो अक्षर कारण से भी परे हाँ मतलब ये नाम रूप से परे हो गया कारणात्मक अक्षर और उससे परे हो गया वो जो निर्गुण ये दिकार है इससे यहाँ तीन दिकार है अथवा अन्य रूप से नाम रूप हो गया कार्य ब्रह्म उससे परे हो गया अक्षर ब्रह्म ईश्वर अक्षर कारण ब्रह्म कहिए वो कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म उससे भी परे हुआ शुद्ध ब्रह्म कार्य कारण से परे कार्य कारण से परे पिछले बार अक्षरा परम अक्षर से भी वो अक्षरा पर... अक्षर मतलब ये होगा हाँ उससे भी परे वो कैसा है वो पहले वाला जो पर आया है वो अक्षरात के लिए आया है अक्षरात वो अक्षराध हो गया किससे परे हो नाम रूपात्मक कार्य ब्रह्म से परे ये कहना पड़े उन लोगों को नाम रूप जो कार्य है ना मान लीजिए अक्षर है पर किससे पर कोई नाम रूप है ना कार्य ब्रह्म उससे पर है और उससे भी पर है ये बता रहे तो यत जो सर्व उपाधि भेद वर्गी वो कैसे है जो अक्षर से भी परे है अक्षर से भी परे जो अक्षर है वो अक्षर कैसा है परम देखिये इसलिए श्रुति का तात्पर्य समझना पड़ेगा वो किस में प्रयोग कर रहे हैं करके जी। क्योंकि अक्षर दोनों में प्रयोग कर रहे हैं अव्यकृत तो को भी अक्षर प्रयोग कर रहे हैं और अव्यक्र से परे है जो कार्यकांड से परे ब्रह्मा है तो उसको में भी अक्षर प्रयोग कर रहा है अपेक्षाकृत अक्षर अक्षर अपेक अपेक्षा अपेक्षाकृत इसलिए आगे कहना पड़ा ना भाष्यकर को सर्व उपादि भेद जो पहले जो अक्षर प्रयोग किया था ना जी। उसमें कारण उपाधि उपाधि कारण उपाधि बाकी तो उपाधि नहीं जी। तो ये ब्रहद में यह प्रकरण आया है अक्षर ब्राह्मण में तो पूरा पक्षी ने आक्षेप किया अंतरयामी ब्राह्मण पहले अंतरयामी ब्राह्मण आया तो अंतरयामी ब्राह्मण में जितना भी निरूपण करना था यो हो पृथ्वि तो सब कुछ बता दिया तो दोबारा अक्षर ब्राह्मण के लिए क्यों प्रश्न कर रहे अंतरयामी ब्राह्मण में जितना भी सभी के अंदर है नियमन कर पाए सब निरूपण किया हुआ तो उसके बाद अक्षर ब्राह्मण में अलग क्यों बताते हैं बातचीत करने के लिए अंतर्यामी ब्राह्मण में बता तो दिया किंतु तो अभी भी उसमें एक धर्म पड़ा है नियमकत्व धर्म पड़े कारण बाकी सारे धर्म से रहित हो गए वो एक तो धर्म है अक्षर ब्रह्म में क्या कर रहे उस धर्म से भी अलग अधिकार है वह भाषा कार्य को इतना कहना पड़ा नियमकत्व धर्म भी यदि है उसको जानने से भी आपको परमानंद नहीं मिलेगा इसलिए वहा उससे रहित अक्षर ब्रह्म का निर्माण करने के लिए यहाँ गार्गी प्रश्न कर रहे हैं गार्ग का प्रश्न था ना वहाँ यज्ञवल तो तो बता रहे वर्जित अक्षर वहाँ मतलब तो अभी दो उपादि ना आपके सामने कार्य और कारण हाँ, एक कार्यात्मक उपादि एक कारणात्मक उपाधि कार्यात्मक उपादि में दो हो गई सूक्ष्म हो गया अपना विराट सूक्ष्म हो गए हिरण्य गर्भ और कारण उपाधि उनसे रहित सर्व उपाधि भेद वर्जित अक्षर का स्वरूप कैसे हो आकाश के समान आकाश की आती है क्योंकि उपमा दे नहीं सकते, सकते।, सकते। अंतिम यदि उपमा है लोगों को समझाना आकाश एक और मोक्ष को यदि समझाना यदि है आपके पास एक सुषुप्त सुषुप्ति बाकी कोई दृष्टान यदि भी सटीक दृष्टान है सुसुप्त और व्यापकत्व के लिए भी देना हो आकाश केवल आकाश उससे नहीं युवा हाँ कहना पड़ा युवा आकाश ने आकाश नहीं। से युवा तो थोड़ी हो जाएगा आकाश उसका एक अंश में एकांश है न गीता में क्या बोल रहे भगवान में है एक अंश में है आया ना उसमें एकांश है ना त्रिपादश अमृत देवी श्रुति भी बोल रहे एकांशो जगत वो तो गीता में रुद्री में तीन है अमृत स्वरूप एक अमृत में सारा ब्रह्मांड आकाश भी आ गए तो इसलिए आकाश भी हम कल्पना नहीं कर सकते अंत नहीं नहीं तो उसको तो उससे भी परे ऐसा चिंतन करें इसलिए स्वती प्रयास कर रही बहुत किसी ना किसी प्रकार के अपेक्षा सभी अध्यस्त है वो आकाश भी अध्यस्त में ही आ जाएगा अध्यस्त है जो उत्पन्न हुआ मतलब कल्पित है एक अंश में लेकर के जैसे जादूगर का जादू हो गया वैसे ही अंश है ना फिर एक विद्या, विद्यारण्य स्वामी ने दिया है एक तो ऐसा नहीं परमात्मा में मतलब बहुत विशाल एक पट है हाँ। उस पट में एक अंश में कोई चित्र बनाए वही सम्मान ले वहाँ अंशांश भाव नहीं नहीं है काल्पनिक है अध्यारोप इसलिए हो जाए ना मांडू के कार्य कर वह क्या करते पाद पाद तो है ही नहीं कारणवत न तो गौ पादवत को कहना पड़ा गाय के चार पैर है ऐसा नहीं जैसे बोलते हैं ना एक रुपए के चार चौवनी एक शेर के चार पाव है वही समान ऐसे कहा स्वरूपम तो आकाश से इवा आकाश के समान सर्वमूर्ति वर्जित सर्वमूर्ति का मतलब यहाँ अर्थात मूर्ति का मतलब यहाँ तात्पर्य उपाधि आकार आकृति मूर्ति का मतलब आकृति मूर्ति कहा थे जिसका आकृत उसमें कोई आकार नहीं इसलिए hmm. सारे आकारों से रहित है मूर्ति वर्तितम सर्व hmm. मूर्ति वर्जितम अच्छा सारा hmm. मूर्ति से हाँ आकार, आ, आ, आकार। इसका आकार धारण करते थे मूर्ति hmm. इसलिए तीन ही मूर्तिमान पदार्थ है तेज प्र... से लेकर नीचे हाँ पृथ्वी जल तेज ये तीनों को आकार माना पड़ेगा वायु और इसका आकार नहीं अग्नि को भी आकार वाला मानना पड़ेगा। आकार मानते हैं। हाँ, मानते हैं। इसलिए जो दृष्टि का विषय होता है ना हमारा उसको मूर्त मान हाँ, मूर्त माना, है। माना है। वत्वामूर्थ वत्वामूर्थ। नहीं वो नहीं चले गए यहाँ हमारा मूर्तत्व मतलब मूर्तिवत प्रति अमान चक्षु विषयत्व मूर्तत्व दृष्टि का विषय है ना वो मूर्त है यहाँ मूर्ति वहाँ पृथ्वी जल तेज ये मूर्त है वायु आकाश अमूर्तमान है तो फिर मन में भी चला जाएगा और मन का मानते हो पांच मानते हैं ना? हो तो नैय का नहीं नैये का परिभाषा सर्वत्र लागू नहीं होती उनका प्रत्यक्ष का लक्षण भी ये मानते नहीं उनका इंद्रिया निकर्ष प्रत्यक्ष मानते वो नहीं इनका मतलब अंतिम में जाके चित्त में वो प्रत्यक्ष पहले क्या अंतकर्णावचिन्ह चैतन्य विषयावचिन्ह चैतन्य अभिन्नत्व प्रत्यक्ष बस यही प्रत्यक्ष अंतकर्णावचिन्ह चैतन्य विषय औवचिन्ह है इनका जो अभेद होना ना वैसे प्रत्यक्ष बाद में कहा अंतिम चित्तों में ये अभेद नहीं है परोक्ष हो गया जैसा पर्वतो वन्य वन्यमान में देखे अंत करणावचिन इधर है जो जो अभेद नहीं हुआ इसलिए परोक्ष हो गया परोक्ष हो। ऐसा मानते इसलिए जहां भी इनके मत में प्रत्यक्ष चैतन्य मेवा आप प्रत्यक्ष जो कर रहे है ना चैतन्य कहे बाकी कोई प्रत्यक्ष होता ही नहीं हाँ उपाधि के द्वारा अलग अलग भाव इतना ही होता है जैसा आप जहां भी आप देख रहे लट्टू में बिजली ही देख रहे जी। लट्टू के अंदर जो भी प्रकाशित हो रहे है ट्यूबलाइट बिजली ही देख रहे हैं ऊपर से ढक जाता बस, है बस आकृति अलग बल्कि हुआ है बस हम उपाधि दृष्टि देखते यही है लोग में देखिये बिजली देख रहे आप देख रहे बिजली परंतु अलग अलग होने से हम बस ये कहते हैं उपाधि को पकड़ते है तो वैसे ये है अच्छा आपने कहा सर्वमूर्त वर्जितम तो उसको कैसे बताएंगे बस एक ही नेति नेति इत्यादि विशेषण विवक्षण अंतिम उपदेश सुबह को एक प्रिय उपदेश है नेति नेति है ना जी। के एक ने पांच बार उपदेश के पांच बार इतना उपदेश किसी का भी नहीं पांच बार किया सबसे पहले वहां किया है दूसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण में मूर्ता मूर्ति में तो तीसरा यहाँ तक अभी तक मैंने अविद्या का विषय बताया तो, तो स्त्रुति अपेक्षा, अपेक्षा हाँ, हाँ। तो में ना ये निर्दिष्ट लक्षण हाँ, निर्दिष्ट लक्षण ने पहले तटस्थ लक्षण बता दिया संतोष नहीं स्वरूप में वहां भी संतोष नहीं हुआ अंत जाके नेती नेती। तो दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में बता एक बार अता तो आदेश नीति नीति उसके बाद तीसरे अध्याय के नवे ब्राह्मण में जाके बता दिया तीसरे अध्याय के और उसके बाद चौथे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण में जाके बता दिया और उसके बाद चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में दोबारा बता दिया और उसके बाद चौथे अध्याय के पांचवें ब्राह्मण में पाँच बार बताया नीति नीति का बताता इतना लक्षण बाकी तो भाई जैसा अयम आत्मा ब्रह्म ये भी बता दिया रात अवधा तो विज्ञानम यह सब बताया सब किंतु ये पांच बार बता दिया एक विशेषता कोई तो बोल रहे नेति नेति नेति नेति मतलब कुछ लोग बोलते नेति नेति मतलब माइनस माइनस प्लस कुछ बोलते है ना कुछ लोग लो कहते हैं नहीं है नहीं मतलब है ये अर्थ करते है किन्तु यह नेति का मतलब है ये विप्सा है दो बार अर्थ नहीं विपक्ष कहते हैं बार बार आइए आइए तो अनेक बार थे तो इसलिए इसको लेके बहुत विचार किया है ये प्रकरण यद्यपि मूर्ता मूर्त ब्राह्मण का तो एक इति से मूर्त लिया और दूसरे एक इीति से अमूर्त लिया इति ना बोल तो मूर्त नहीं है अमूर्त भी नहीं व्यक्त भी नहीं अव्यक्त तो पूरा बक्शे ने क्या अच्छा मूर्त तो और अमूर्त तो से और एक तत्व है कारण बचे है ना वो उससे अलग है ना तो मूर्त तो हो गया आपका तीन अमूर्त तो हो गए दो जी, उसका कारण तो बच गया तो ना नहीं, नहीं कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं एक ने में लिया एक दोबारा दोबारा आक्षेप किया ठीक है कारण भी नहीं कार्य भी नहीं तो आपको उसे क्या सिद्ध हो गया आपका सूची में महावाक्य जाना चाहिए तभी बोध होता है तो बोलते है नहीं एक से माया एक इतिशे अविद्या माया भी नहीं अविद्या नहीं बल्त तो हम ब्रह्मा स्त्री तब तो मसी सिद्ध होता है माया अविद्या हाँ, एक से माया लीजिए हाँ। और एक से अविद्या।, अविद्या ये वार्तिक में सुरेशन ने विचार किया जी को लेके दो कई विचार हुआ है करते करते वो संतुष्ट नहीं हो क्योंकि पहले मूर्ता मूर्त लिया बच गया वो उसका कारण माया बच गई है ना नहीं नहीं कार्य और कारण ले तो उसके तो किया। दोनों एक कैसे होंगे ईश्वर और जीव को रहे तो एक करना है ना तो बोलते माया और एक अवि दोनों शरीद क्या दोनों एक है तत्व अहम ब्रह्मा ये सिद्धि के अंतर इसलिए नीति नेतु को देखे इसके ऊपर सुरेश्वराचार्य का वार्तिक है ना चार हजार श्लोक से ऊपर है को लेके चार हजार श्लोक हाँ आसपास उसको विद्यारण्य ने समेट लिया बहुत दो हजार में कुछ वार्तिक सार करके बहुत विस्तार रूप से दो विद्यारण्य ने उसको कम करके शायद एक डेढ़ हजार के लाया पूरा उसी को सार लेको वार्तिक सार इतना उसको विचार के श्लोक उसको बोलते बृहदारण्य तो सुरेश्वर आचार्य को भाषा करने उसके ऊपर तुम लिखो बाकी शिष्य ने विरोध किया गुरु जी आपका वेदना चौपट करेंगे कर्म ही था ना वो कर्मी कांड थे हाँ वही <coughs> तो कर्म पर खींच के लाएंगे किंतु <coughs> तो आचार्य को पूरा विश्वास था ऐसा नहीं करेंगे घर पर वो बाद आचार्य को संतुष्ट करने के लिए अन्यों को तो बोलो तुम एक ऐसे कर्म को लेके ग्रंथ तभी वो नैषकर्मे निकले तो आचार्य का ग्रंथ है नष्कर्म्य सिद्धि तो नैष्कर्म्य बोलते मोक्ष है केवल निष्कर्माता से सिद्ध होगा सिद्धि के उन्होंने तभी देखते हाँ ये अभी देख सकता है <laughs> आचार्य को भले विश्वास था तो इनको तसली करने के लिए तभी, तो तो है तो तभी है। जाके उन्होंने लिखा उसका अवतार मानते हैं ना उनको अपना कार्तिक का अवतार मानते जो कुमारेल उनको भी मानते मानते हैं। उसको कुछ उनको भी कुमारेल कुमार भी अवतार ही मानते जी का मानते जी का पत्नी थी ना उभय भारतीय सरस्वती का अवतार मानते उनको मध्यस्थ बनाया था ना आचार्य ने उनको मध्यस्थ बनाया था तो बोले नेति ने इत्यादि विशेषण विवक्षण अर्थात जो सूती है ना नेति नेति इस प्रकार विवक्ष करते हुए उसका लक्षण बता कौन सा सारा मूर्ति आदि से रहित लक्षण है ये केवल नेति नेति से विवक्षण से अच्छा क्या लगाना चाहिए विवक्षा बोलते विवक्षा करते हुए इस प्रकार बतलाते हुए विवक्षा बोलते इच्छा है यही बतलाने की इच्छा है हाँ सूची को सनातन चक्षु है ना देखो जहाँ भी जितने भी विद्वान है ना चेतन मान के चल रहा को है ना विष्णु विष्णुपुराण में आया श्रुति को एक आकार दिया है श्रुति एक शरीर है तो उसका कौन हाथ है ये व्याकरण है उसका मुख है और ये ज्योतिष उसका नेत्र है तो पूरा दिए उपमा विष्णु विष्णुपुराण में ब्रह्म उसमें आया तो इसलिए विष्णु पुराव उसके छंद पैर है ऐसा ब्रह्म रूप वेद इसलिए सनातन चक्षु मानते हैं उसको श्रुति बता रहे है। आ भी है ना अतद्यावृत्याम धरते है ना भी देख रहे कैसा चकित होकर चकित हो जाती है इसलिए अतद्यावृत्या अत्यावृत ब्रह्मा तो ब्रह्म से अतिरिक्त जितने में निषेध मुख म देखे दिव्योमूर्त सौजया प्राणो हाण शुभ्रो ह्षरा पुभ्रोरा वो जो तत्व कैसा है नेति नेति के द्वारा प्रतिपाद्या श्रुति को जो अभिष्ट है श्रुति को अभिष्ट जो तत्व कैसा है दिव्यो दिव्य का मतलब है ज्योतनादी दिव्य अलौकिक भी हाँ कह कहेंगे किंतु किन्तु ज्योतनाद धातु तो है ना उसका बहुत अर्थ है व्याकरण में देव धातु तो का इतना अर्थ क्या है जीवादी में बहुत सबसे ज्यादा तो इसलिए हाँ दौतनात्मक प्रकाशात्मक तो इसलिए बशर करेंगे ज्योतनात्मक होने से अर्थात तो वो प्रकाश कैसा प्रकाश है लौकिक प्रकाश नहीं इसको स्पष्ट किया है बृहदारण्य में ज्योतिर्ब्राह्मण में बृहदारण्य में ज्योतिर्ब्राह्मण में सिद्ध किया तो राजा ने जनक जनक ने प्रश्न किया था यज्ञावल के किम ज्योति रम पुरुषो भगवान ये किस ज्योति वाला पुरुष है कार्यक्रम पुरुष जो काम कर रहे जोती है कौन सी ज्योति तो उन्होंने उत्तर दिया आज्ञा बल क्या आदित्य ज्योति मतलब सूर्य ज्योति को मान करके सारा पल्लते विपल्य ते सारा काम करता इधर जाता है आता है बैठता है व्यवहार करता है बोलते हो गुरुदेव जो सूर्य की ज्योति में अस्तमित होगी किस ज्योति वाला है चंद्रमसी तो चंद्रमा भी ऐसे होगा कौन सी ज्योति है तो अग्नि ज्योति अग्नि भी समाप्त कौन सी ज्योति है? वाग्य ज्योति जितना वहाँ दृष्टांधे घनघोर अंधकार है दीपक भी जला नहीं सकते हैं वाणी को सुनकर आता है बैठता है सब वाघ ज्योति तो दोबारा प्रश्न किया चारों ज्योति जहाँ समाप्त हो गया किस ज्योति वाला है जी। तो आत्मा ज्योति अत्र एयम पुरुषा स्वयं ज्योति करके बता दें तो इसलिए वहाँ जो ज्योति चार ज्योति बताया वो लौकिक ज्योति जी, इसका नाम अप्रकाश, <coughs> <coughs> है जड़ प्रकाश जी, जड़ में दो तत्व है ना जड़ अप्रकाशक जड़ प्रकाशक अनात्मा पदार्थों को दो भेद किया है जी, एक जड़ अप्रकाशक जैसे सूर्य चंद्रमादि जड़ प्रकाशक है और वो है आत्मा ज्योति है चैतन्य प्रकाशक इसका नाम है चैतन्य प्रकाशक So, जड़ अप्रका प्रकाशक है तो उसमें भी प्रकाशकत्व तो उनकी आई है जड़ प्रकाशक है चाहे तो सूर्य हो चंद्र महा नक्षत्र जितने भी है ना हाई जड़ है किंतु वो प्रकाशक है तो जड़ प्रकाशक क्या करता है अंधकार का विरोधी ज, वाले का विरोध करेगा अंधकार का विरोधी ज, और चैतन्य प्रकाशक है वो अज्ञान का, का विरोधी है इसलिए हम कहते हैं ना ये सूर्य का प्रकाश से देख रहे हैं सरासरी गलत है हम ये सब देख रहे हैं ना बोल रहे हैं सूर्य का प्रकाश से हम देख रहे नहीं सूर्य केवल इतना कर रहे है आपका अंधकार को रुकावट कर रहे विद्यारण में समझ उठा है उसने तो प्रकाशित तमें वह भानता आपके द्वारा प्रकाशित हो रहा है चेतन प्रकाश है ना उससे प्रकाशित हो रहा है सूर्य प्रकाश इस से हो रहा है ज्ञान चेतन से हो रहा है तो वैसे ही पुस्तक का भी उससे हो रहा है नेत्र का भी उससे हो रहा है अभी इसको देखना हो तो तीन चीज है नेत्र जड़ प्रकाश और चेतन प्रकाश तभी मोबाइल को हम जान सकते हैं किंतु सूर्य को देखने के लिए हमें एक नहीं चाहिए नेत्र हो और आपका जो चेतन प्रकाश हो है। दूसरा सूर्य जरूरत नहीं जड़ प्रकाश उससे क्यों मतलब वहाँ अंधकार है ही नहीं सूर्य के पास अंधकार है ही नहीं इसलिए वहां प्रकाश जरूर है जड़ प्रकाश है ये जड़ अप्रकाश है उसमें जड़ प्रकाश है जड़ अप्रकाश के लिए आपको तीन चाहिए अप्रकाश नेत्र जड़ प्रकाश चेतन प्रकाश जी। और जड़ प्रकाशिक है वहां दो ही चाहिए काम नेत्र और चेतन ऐसा माना जैसे सूर्य प्रकाशित नहीं करता बोले इसमें आएगा में अनुभाति इसलिए तो हाँ तो तो उसी से हो रहा है इसलिए बोल रहे, बो रहे वहाँ दिव्य अलौकिक है वो अमूर्त है अमूर्त का मतलब है आकार विशेष वाला नहीं है कोई भी आकार नहीं उसमें क्यों निराकार है आकाश के समान निराकार होने से वो अमूर्त है पुरुष आह अच्छा आपने कहा दिव्य कहा दिया अमूर्त कहा दिया किसी के मन में वो तेज हो सकता है दिव्य तो तेज होता है ना और अमूर्त कोई ऐसे तेज होगा बोलते ना आजकल समाधि में वो ज्योति देख रहे करके तो तुरंत बोल रहे नहीं पुरुष पुरुष बोलते पुरुष है अनादिति पुरुष पूर्ण सभी के अंदर बैठा है वो हर एक व्यक्ति में एक अतः वो पूर्णत्वादिति पुरुष अनात्मा बदारता पूरी तीन अर्थ किया जाता पुरुष सभायाभ्यंतरो अजा अच्छा वो पुरुष तो है तो पुरुष सुनते हुए अपने शरीर के अंदर ही रहता होगा आपने क्या किया पुरुष है नहा देती सबके शरीर में रहने से पुरुष इसका मतलब बाहर नहीं रहता हो तो सूची बोलते नहीं भाई आप आप भाई आभ्यांतरो ही अजा बाहर भी है भीतर भी सर्वत्र है तो अन्तर सो बाहर अभी हाँ भाई और अभ्यंतर बोल रहे हैं अपेक्षाकृत शरीर को लेके बोल रहे तो कहा अजा अजन्म भी है अप्राणो अप्राणों का मतलब है उसमें कोई भी क्रिया शक्ति भेद वाला प्राण कहते क्रिया शक्ति भेद वाला चलनात्मक वायु अच्छा कहेंगे। क्रिया शक्ति वायुक्ति चलनात्मक वायु ही प्राण है वायु का नाम ही प्राण पड़ा है, है इससे लक्षण किया वहाँ शरीरांत संचारा वायु प्राण के भीतर एक विशेषण दिया तो शरीरांत कहकर बाह्य वायु को हटा दिया संचारहा प्राण किया शरीर के अंदर जो संचरण करने वाला शरीर के भीतर संचरण करने वाला तो शरीर के भीतर मन भी करता है मन भी करता है ना इसलिए वायु कहा गया शरीर के अंदर संचरण भी करे वायु भी हो मन को हटाने के लिए वायु शब्द दिया और बाह्य वायु को हटाने के लिए प्राण शरीर अंतर दिया शरीर के अंदर प्राण है लक्ष्य प्राण लक्ष्य हो गया लक्षण है, है। शरीरांता संचारी वायु ये लक्षण है, है। तो यहाँ शरीरांत क्यों दिया मनु को हटाने के लिए और वायु क्यों दिया नहीं शरीरान्ता इसलिए दिया बाह्य को हटाने के लिए बाह्य वायु को और वायु इसलिए दिया मनु को हटाने के लिए तो ये बता रहे हैं तो शरीर के भीतर भिन्न भिन्न जो शरीर बाहर का वायु का वैसे ही नहीं हो गया ना? नहीं प्राण आपका लक्षण है हाँ, तो इसने प्राण की लक्षण क्या है तो आप संचारी वायु वायु को हटाने के लिए नहीं यहाँ दोष एक शरीरानता संचारी वायु का हाँ, तो आप इतना कही शरीरता संचारी इतने से काम चलेगा मन को हटाने वायु दिया केवल वायु प्राण कही तो बाहर का वायु भी प्राण होगा इसलिए शरीर अंत कहा दोनों को भी आवृत्त के तो ये बता रहे अप्राणो अप्राण बोल दो प्राण से होने वाली जितने भी भेदात्मक क्रिया है ना उसे रहित है हैमाना भाषा कर कहेंगे मन से होने वाली जो क्रिया संकल्प विकल्पात्मक ये सारे से रहित है।, है वो हेमाना और कैसे है वो शुभ्र बोलता तो स्वच्छहा निर्मला अत्यंत पवित्र है दूषित किससे होता है से नहीं नहीं होता, होता है। ही नहीं। अभी हम गए थे वहाँ <laughs> प्रेम प्रेम में गए थे ना वहाँ एक कार्यक्रम था हाँ। तो सब जीते तो <laughs> उसमें बहुत बच्चे है थे इतने बच्चे अलग अलग नृत्य देखा उनको पुरस्कार देने के लिए बुलाया था उद्घाटन जो जीते थे फर्स्ट सेकेंड बाद में दिखा दिया उसमें एक वो कर रहे थे आजकल होता ना वो एक्टिंग करके देखा इंडिया डी इंडिया दर्थी। ये कहेंगे ऐसा करके इंडिया डाटी वो दिखा रहे तर्ड पुरस्कार तो मुझे कुछ आशीर्वाद मैं बोल तो इंडिया इज नॉट डर्टी वी आर डाटी हमने कहा इंडिया डांति नहीं हम लोग डाटी हम लोगों ने किया ऐसा सिखाया था आपने ठीक हो? आ, है नहीं है नहीं, नहीं, आये थे उसमें, जी, नहीं थे, थे। संगीत में नहीं आए थे।, थे? का मतलब थे इसमें तो थे सायकाल जो होता ना उस गान उसमें नहीं आए थे हुँ? तो ऐसे ही <coughs> तो ये बोल रहे हैं। क्योंकि स्वतः वो शुद्ध शुद्ध नहीं है आत्मा अशुद्ध हो रहे गुणों के द्वारा सत्व रजो गुण के द्वारा हम उसको अशुद्ध बना देखिए जल का स्वभाव क्या है शुद्ध है अशुद्ध हाँ। गंगा जी स्वतः शुद्ध है मिला दिया गंदा हो गया तो बोलते गंगा जी अशुद्ध गंगा जी कभी अशुद्ध नहीं हो हम लोगों ने अशुद्ध कर दिया तो ये बोलो शुभ्रहा स्वच्छ है जी। और कैसे है वो अक्षरात् परतः परम परता अक्षरात् अक्षर के विशेषण है ए पर अक्षर तो पर मतलब अक्षर में परत किसके अपेक्षा है ब्रह्म। कार्य ब्रह्म के अपेक्षा वो अव्या पर है उससे भी ये पर है है क्यों वो जो अक्षर है, इनका कारण भले ही वो कार्य ब्रह्म का किन्तु उसमें भी उपाधि तो बड़ी है वही मलिनता है हाँ वही मलिनता है उसके अपेक्षा कम है जी जी। तो इनसे भी ये पर है जी जी। शुद्ध दिव्यो दिव्य बोल तो ज्योतनवान स्वयं ज्योतिषत्वात् ज्योतनवान होने से काम नहीं चलेगा तो कैसे है स्वयं दूसरे के द्वारा प्रकाशित होकर ज्योतन नहीं अतः स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति मतलब स्वयं प्रकाशक अथवा दूसरा अर्थ कर रहे है दिवी व स्वात्मी दिविका अर्थ कर रहे स्वात्मी स्वात्मनी ही भवो अलौकिा तीसरा अर्थ या तो अपने आत्मा में ही प्रकाशित है दिविका अर्थ जो लोग नहीं लेना ये सप्ताह ही है मतलब अपना स्वरूप में ही स्थित है हाँ। अथवा अलौकिक वह तीसरा अर्थ अथवा अलौकिक प्रवा तीन अर्थ जैसे अलौकिक भी अपने में भी और स्वयं प्रकाशित तीन ही मंत्र में ही है ना ये अर्थात वो अलौकि स्वयं प्रकाश है में है में स्थित प्रकाशे आत्मस्वूपे यस्मा अमूर्ता अमूर्तकर्तकमूर्तिवर्जि कर सर्वकार वर्जिता कोई भी आकार ने उमें निराकार मूर्ति बोल तो आकार कोई भी आकार नहीं उसमें ने उसमूर्तिवर्जिता पुषा पुरुषकर्तक पूर्ण अथवा पुरुष यो वह वो पूर्ण है अथवा सारे प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से प्रकाश रूप से वही है इसलिए पुरुष दिव्यो का अर्थ करता शरीरों में तो जीव आत्मा समझ ले हाँ, तो ये सर्वित रूप से दो है ना वो सर्वज्ञ और सर्ववित्र उपाधि में जो जीव है वही है उसी को हाँ, नाम प्रत्येक शरीर में वो जीव रूप से जीव साक्ष रूप से विद्यमान वही है बस इसको उपाधि के द्वारा हम भेद के अलग बात है हाँ। जी बना वही है, है हाँ। वस्तु को है ना जी जी, हम बहुत मानते हाँ। मान दीजिए, बच्चे का जन्म हुआ तो उसको 11वें दिन में उसका नामकरण होता है एकाधा शाहन ने पिता नामकों को भले उसका नाम नहीं था तो हमारे यहाँ जो छठी में करते है वो माना शास्त्रीय सूतक है ना अच्छा एकादश दिन में होता हाँ। है वो जन्म का है ना या नववा दस दिन सूतक होता है दस दिन सूतक मानते हाँ इसलिए आया सूती जन हाँ, हाँ।, हाँ। इसमें एक होता है सूतक में एक संस्कार होता है उसका संस्कार है ये अपना नाभि छेदन संस्कार वो उसका नाला होता है ना वो वो संस्कार होता है नामकरण बाद में होता है और दूसरा एक होता है तनाधापन संस्कार दूध पिलााना ये दो संस्कार इसमें होते हैं नामकरण बाद में ग्यारहवीं दिन होता है तो उसमें दे के पहले उसका कोई नाम नहीं था अपने नाम रख दिया किसका नाम राम धीरे धीरे थोपा हुआ नाम कितना अरे मेरा नाम है मेरे को बोला तो मेरा नाम है अभी तक तेरा नाम नहीं था थोप दिया माता पिता ने हो गए मेरा उसके बाद इतना अभी हो गया मेरा नाम हूँ तो बस वही थोपा हुआ को लेके आता ऐसे सारे थो बढ़िया <laughs> तो ही कल ही बता दूंते दूंते। रहा था हम सब घूमते घूमते मान दीजिए एक बार मेहता जी भी बोल रहे थे किसी के घर में जन्म हुआ कन्या है उसके साथ कोई पता नहीं आ गए घर में हमारा घर तूने एक ईट भी नहीं तो हमारा घर हो गया दूसरे दिन से हो गया पति भी ऐसे ही आ, आ गए एक महीना कुछ हो तो उसको मारने शुरू किया मेरी पत्नी एक बचपन में एक रोटी भी नहीं खिला भी अपने शासन करते लगते <laughs> यही थोपा हुआ सब सब थोपा हुआ उसमें इतना ही तादात ना होता ये बता रहे इसलिए बोल रहे हैं हाँ पुरुष या बोलते शरीर में रहने से उसको नहीं जीव, जीव कह दिया दिव्यो दिव्य बोलते अमूरता पुरुष सभ्यंतरा सहा भाइयाभ्यंतरण वर्त इसका मतलब ये नहीं बाहर रहता है बाहर अभ्यंतर सर्वता है व्यापक पर भाष्यकार ने किया था शरीर को अपेक्षा लेके बाहर नहीं तो ऐसा नहीं व्यापक कर व्यापक है सर वर्तन अजो अजो बोलते ना जायते कुतश्चित किसी से भी स्वतः तो बोले स्व्य से जन्म निमित अभाष्यस्ट बता रहे देखिये उत्पत्ति दो प्रकार से होता है एक दूसरे निमित्त से उत्पन्न होता है अभी दृष्टान देंगे जैसे समुन्द्र में जल में जो बुलबुले उत्पन्न होते बुलबुलें अच्छे नहीं वो वायु के निमित्त से अच्छा एक कुछ स्वतः उत्पन्न होते जैसे बिच्छू आदि कुछ होते ऐसा दोनों प्रकार से उत्पन्न नहीं। कुत स्व तो अन्य से जन्म निमित्त से अभावात क्योंकि अन्य कोई उसके जन्म का निमित्त है ही नहीं इसलिए नहीं उत्पन्न होता जैसे दृष्टांधे दिखे जला बुदबुदाधिर वायु आदि जल में जो बुलबुले आते हैं ना का, कारण उसमें वायु हाँ, है वायु निमित समुद्र में जो तरंग उत्पन्न होता है वो भी वायु अथवा जल में प्रसार आने से ऐसा यहाँ अन्य कोई है ही नहीं तो कहाँ से उत्पन्न होगा जला बुद्बुदादि बुदबुदा आदि से ये भी लेने तरंग भी लीजिए ये सब वायु निमित्त अथवा नभा सुचिर भेदा भेदा घटादि आकाश को आप भेद करें ना घटाकाश मटाकाश उसके प्रति कारण हो गया घट ऐसा इसके प्रति कोई निमित्त है नाग करते यहाँ भी छिद्र दे को बोलते है न कपड़ा छिद्र होगा मतलब क्या इसमें खाली जगह होगा नभा को छिद्र सुरी खाली जगह है ना अवकाश हाँ अवकाश कहिए खाली जगह कहिए सुशील सुशील कही है, सुशिर। सुशिर है, तभी हम प्रवेश कर रहे हैं ना छिद्र होने से जी। जी। अभी छिद्र नहीं होता है कहा बैठेंगे घटारी सर्वभाविकाराणाम जनी मूलत्वा अजा शब्द से केवल जिसका जन्म नहीं ये बात नहीं लेना तो मैं ना अजा बोलते तो अजन्म तो इसे एक का निषेध नहीं किया छठ भाव विकार है ना जायते अस्थि वर्धते विपरिणम है ना सबका निषेध है तो अजय से कैसे लिया सबका मूल कौन है जन्म है जन्म हो गया तभी आगे बढ़ेगा ना जी अस्थि का मूल जन्म, मूल जायते। इसका मूल होने जायते अस्थि हो वर्धते हाँ। वो इसलिए बोल रहे हैं जनी मूलत्वात जन्म ही मूल है किसका सर्व भाव जितने भी भी बाकी तो पांच का... नहीं तो अस्थि कहाँ से होगा हो वर्धते कहा से होगा कुछ है पिछले बार प्रसिद्ध जनिमूलत्व तत्प्रतिषेधे ना तथ बोल तो जनि मूलत्व का ही प्रतिषेध करने से सर्वे प्रतिषिद्धा अन्य बचे हुए पांच अपने आप निषेध होगा भवंत सा भाइयों अजो वो बाहर भीतर अजय है अतोहो अजरो अजर है बड़ा पहले इसलिए अजर होने से अमृता इसलिए वो अक्षर है ध्रुव है अभय अभय है ये रो एक अर्थल हाँ चल कूटस्थ है इसलिए वो अभय भी पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्णमुदे पूर्ण शे ओम शांति शांति